صرف ایک شہزادہ ہی اس بددعا سے نجات دلا سکتا تھا یہ معلوم ہوا کہ اس شہزادے کو اس بڑی سی بلی کی دم پر چلنا ہوگا اور اسی طرح شہزادی اس سے نجات پائے گی تھوڑی ہی دوری پر ایک خوبصورت شہزادہ رہتا تھا اس نے اس حسین شہزادی کے بارے میں سنا یہ تو بہت ظلم ہے شہزادی کو نجات دلانے ہی پڑے گی وزیر آزم میرے یہاں آنے کے بارے میں کسی کو بیتلا مت کیجئے इससे वो बिल्ला खबरदार हो जाएगा मैं उसके दुम पर पांव रखूंगा जब वो जादूगर गहरी नींद में सो रहा होगा और यही हुआ जब रात हुई तो वो बड़ी सी बिल्ली गहरी नींद में सो रही थी शहजादे ने उसकी दुम पर पांव रखा और फिर अचानक तुम्हारी ये जुर्रत कैसे हुई इसी पल शहजादी को छोड़ दो मैं तुम्हें हुक्म देता हूं <laughs> मैं उसे रिहा करूंगा पर तुम्हें कौन रिहा करेगा मैं तुम्हारे पहलौटे बेटे को बददुआ देता हूँ, वो एक बड़ी सी नाक लेकर पैदा होगा और वो तब तक बादशाह नहीं बनेगा जब तक वो हकीकत को कबूल ना कर ले क्योंकि तुम्हारे बादशाहत के लिए एक असली बेई बादशाह की जरूरत होगी <laughs> शहजादे ने सोचा कि इस बददुआ का कोई तुक नहीं बनता ایسا ایک بڑی ناک کا ہونا کوئی عیب نہیں تو مجھے اس کی بابت فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس صبح شہزادی دنیا کی سب سے خوش عورت تھی۔ پوری بادشاہت نے خوشیاں منائی کیونکہ وہ ظالم جادوگر چلا گیا تھا۔ شہزادی نے فوراں ہے شہزادی سے نکاح کر لیا۔ شہزادہ اتنی خوبصورت شہزادی سے نکاح کر کے اتنا خوش تھا کہ وہ بددعا کے بارے میں بھول ہی گیا۔ उसके बारे में उसने कभी किसी से कुछ नहीं बताया। सालों गुजर गए और शहजादी जो अब बेगम थी, उसने अपने पहलोंठे बेटे को जन्म दिया। शहजादे हाय सिंथ की जब पैदाइश हुई, तब बादशाह किसी काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे। पर ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी, क्योंकि बेगम बच न सकी। बादशाह हद अभ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 हमारे शहजादे के लिए शर्मिंदगी की कोई वजह नहीं होनी चाहिए। हमारा फर्ज है कि हम इसे छुपाएं और उन्हें कभी इसका एहसास ना होने दें। तो वजीरों और दरबारियों ने फैसला किया कि उसके इस ऐप को छुपाकर रखा जाए। महल से हर वो तस्वीर हटा दी गई, जिसमें इंसानों की आम नाक थी। हर खादिम, साकी और किसी को उस बड़े नाक का ज़िक्र करने की इजाजत नहीं थी हर एक को शहज़ादे और उसकी बड़ी नाक की तारीफ ही करनी थी स्कूल में तालीम ओ इल्म तो यहां तक पहुँच गए कि उन्होंने इसकी तवारीक ही बदल दी उन्होंने वही सूर में दिखाए जिनकी नाक बड़ी थी सब लोग उन पर हँसते थे जिनके नाक आम थे वज़ीरों ने वह सब किया जो वह कर सकते थे उन्होंने ने बादशाहत के कुछ नौजवानों को यह भी कह दिया कि जब वह महल में आएँ तो बड़ी नकली नाक पहन कर आएँ شہزادہ پلا بڑھا تاریفوں میں اور اپنی بلی ناک پر ناز کرتے ہوئے عیب چھپا دیا گیا تھا میرے عظیم شہزادے وقت آگیا ہے آپ کے تخت و نشین ہونے کا پر آپ ان وصولوں سے اچھے سے واقف ہیں حقیقتن تخت کی وراثت حاصل کرنے کے لیے آپ کو نکاح کرنا ہوگا میں سمجھ رہا وزیر اعظم. ये मेरी दिली ख्वाहिश थी कि बेस्फोट के बाद शाह से मैं उनकी बेटी का हाथ मांग मांगलूं। यकीनन वो सबसे खूबसूरत शहजादी हैं। देखा जाए तो उनका नाक छोटा है पर मेरा दिल बहुत बड़ा है। मैं उनका ये ऐप कबूल कर लूँगा। ये बहुत ही अच्छी बात है सुंदर शहजादे। <laughs> मैं फौरन ही इंतजाम करता ह� वो बिस्फोर्ट के बादशाह को इस ऐब के बारे में इत्तला देना भूल गए बादशाह निकाह के लिए राजी हो गए लेकिन फिर ओ, ओ मेरे शहजादे मेरे ताकतवर शहजादे बिस्फोर्ट की शहजादी कैद कर ली गई हैं ये खबर मिली है कि एक बद्दुआ उन पर नाസിൽ की गई है उन्हें शीशे के महल में क़ैदी बनाकर रखा गया بوچ تیار کرو میں خود اپنی شہزادی کی تلاش میں نکلوں گا اس طرح شہزادہ اپنی فوج لے نکل پڑا جب ایک بڑے رگستان کے بیچوں بیچ ایک ریتیلے طوفان نے شہزادی کو اپنی فوج سے الگ کر دیا جب اس کی جاک کھلی اس نے خود کو ایک بہت ہی عجیب و غریب جگہ پر پایا وہ چلتا گیا پر اسے وہاں کوئی نہیں ملا مجھے بھوک لگی ہے اور میں بہت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 कहना होगा मैंने कभी किसी सिंदाई या मुर्दा इंसान की इतनी बड़ी नाक नहीं देखी। ओ क्या? ये अचानक इतना ज़्यादा बोलने लगी हैं और मेरी नाक इतनी बड़ी भी नहीं है. इनकी नाक तो इतनी छोटी सी है, पर मैं भूखा हूँ इसलिए मुझे इनसे बहस नहीं करनी चाहिए। आ देखिए मोतरमा मैं सचमुच ओ यकीनन तुम्हें बहुत प्यास भी लगी होगी तुमने कहा नहीं तुम प्यासे हो आह मैं किसी से कहती हूं तुम्हें पानी पिलाने को पानी हमारे जिस्म के लिए बहुत अहम है जानते हो मुझे माफ करना पर तुम्हारा नाक बहुत ध्यान भटका रहा है क्या यह हमेशा से ही इतना बड़ा रहा है तुम अभी भी बाहर क्यों रुके हां यकीनन मैं आना चाहता हूँ पर मुझे लगता है कि आप मेरी नाक के बारे में बात करना चाहती हैं बजाय मुझे अंदर बुला के खाना खिलाने के ओ तुम बहुत बात करते हो अंदर आजाओ जाओ हा, हा, मैं बहुत बात करता हूँ मैं ओहो क्या-क्या सुनना पड़ेगा सिर्फ इसलिए कि मैं बहुत भूखा हूं जब शहजादा झोपड़ी में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 یہ اپنا راستہ بول گئی تھی جب اپنے خادموں سے بتی آ رہی تھی کیا یہ نہیں سمجھتی کہ زیادہ بولنے کا ان کا یہ ایپ انہیں یہاں لے آیا ہے یا تم شہزادی اور اس بڑی سی بلی کے بارے میں سننا چاہو گے آہ میں تو چاہوں گا کہ آو ٹھیک ہے کیونکہ تم گزارش کر رہے ہو تو یہ بلی جو اصل میں ایک جادوگر تھی جس نے شہزادے کو بد دعا دی جب اس نے اس کی دم پر پام رکھا آہ اب میں سمجھ رہا ہوں खादिमों को सिखाया गया है कि बेगम के ऐबो को नजरंदाज किया जाए। वो बहुत ज़्यादा बात करती हैं, पर उन्हें बताया गया है कि वो कभी इसका जिक्र ना करें। कैसी बेकुफा बात हैं। कोई अपने ऐब कैसे नहीं देख पाता? क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? तुम्हारी नाक तुम्हें कभी परेशान क्यों नहीं क क्या मैंने इसका जिक्र किया कि आप तोते की तरह बकवास करती हैं और आपका बहुत ही घटिया अदना सा नाक है मेरी नाक मुझे खूबसूरत बनाती हैं मुझे इस पर नास है खाने के लिए शुक्रिया और अब मैं अपनी शहजादी को ढूंढने के लिए जा रहा हूं हाँ! हाँ! हाँ! हाँ! हाँ! मेरे ख्याल से तुम्हारे आलीशान महल में कोई आईना नहीं क्या तुम्हारा खूबसूरत नाक रास्ते में नहीं आएगा? मैं शर्त लगा सकती हूँ कि तुम अपने खुद के पाँव भी नहीं देख सकते। देखिए, मैं एक इज्जतदार शहजादा हूँ। मैं आपके साथ वजूल की बहस में नहीं पड़ना चाहता। इसलिए इसी वक्त यहाँ से जा रहा हूँ। बढ़िया जी बात है। वो बोल तो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 सबकी नाकें छोटी थी पर कोई भी इससे बदसूरत नहीं लग रहा था जब वो कांच के महल में पहुंचा उसने शहजादी को पुकारा शहजादी मैं आ गया हूँ. शहजादा हां सिंथ, मैं तुम्हें बचाने आया हूं ओ, तो तुम आ गए पर तुम्हारे चेहरे पर वो क्या है क्या ये तुम्हारी नाक है शहजादी शाहजादा महल पर चढ़ा और उसने शहजादी का हाथ पकड़ा और जब वह उसे बोसा देने वाला था उसे एहसास हुआ कि उसके होंठ शहजादी के हाथों तक नहीं पहुंच पा रहे मुझे माफ कर देना शहजादी मैं यह बददुआ खारिज नहीं कर सकता मैंने इससे पहले यह नहीं महसूस किया था मेरी नाक حقیقतन बहुत बड़ी है मेरी पूरी बादशाहत ने मुझे महसूस कराया कि मैं इस नाक की बदौलत मुकम्मल हूं पर ये एक ऐब है और मुझे इसी के साथ जीना होगा रुकों तुम तुम वहीं बूढ़ी औरत हो जो मेरी नाक के बारे में लगातार बोलने से हिचक नहीं रही थी तुम यहां कैसे पहुँची तुम्हारे खादिम कहाँ हैं मैं बेगम नहीं हूँ मेरे शहजादी मुझे खुद का भीष बदलना पड़ा तुम्हें अपने ऐप के बारे में एहसास कराने के लिए तुम्हारी बात को एक जा� या तुमने अपनी नाक नहीं देखी थी मेरे शहजादे? मेरी मेरी नाक? ओह! अब इसने सही शक्ल एक्तियार कर ली है। तो अब मुझ में कोई एप नहीं है। नहीं मेरे बच्चे, हम सब में एप होते हैं। तुमने अपनी नाक सीकोड कर बद्दुआ को खारिज नहीं किया। खुद से मोहब्बत सच बहुत अहम है, पर इसका ज्यादा होना हम जो हम चाहते हैं हम उसे तब पाते हैं जब हम अपने एबों को पहचानते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने अपनी शहजादी को ढूंढा और उस बद्दुआ को खारिज किया अपने एब को कुबूल करके। जब हम अपने खुद के एब देखते हैं तभी हम हकीकत में भी बनते हैं। शहजादा और शहजादी अपने बादशाहत में वापस �